श्री रामकृष्ण वचनामृत अठारह 18 अक्टूबर अठारह सौ पचासी परिच्छेद एक नित्य लीला और योग दिन का पिछला पहर है डॉक्टर आए हुए हैं अमृत डॉक्टर के लड़के और हेम भी डॉक्टर के साथ आए हैं नरेंद्र आदि भक्त भी उपस्थित हैं श्री राम कृष्ण एकांत में अमृत के साथ बातचीत कर रहे हैं पूछ रहे हैं क्या तुम्हें ध्यान जमता है और कह रहे हैं क्या जानते हो ध्यान की अवस्था कैसी होती है मन तैलधारा की तरह हो जाता है ईश्वर की ही चिंता रह जाती है उसमें कोई दूसरी चिंता नहीं आती अब श्री रामकृष्ण दूसरों से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण डॉक्टर से तुम्हारा लड़का अवतार नहीं मानता यह अच्छी बात है नहीं मानता तो न सही तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है और होगा भी क्यों नहीं बम्बई आम के पेड़ में कभी खट्टे आम भी लगते हैं ईश्वर पर उसका कैसा विश्वास है ईश्वर पर जिसका मन है आदमी तो बस वही है मनुष्य और मन होश जिसमें होश है चैतन्य है जो निश्चय पूर्वक जानता है कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य वही वास्तव में मनुष्य है अवतार नहीं मानता तो इसमें क्या दोष ईश्वर है यह संपूर्ण जीव जगत उनका ऐश्वर्य है इसे मानने से ही हो गया जैसे कोई बड़ा आदमी और उसका बगीचा बात यह है कि दस अवतार हैं, चौबीस अवतार हैं और फिर असंख्य अवतार भी हैं जहां कहीं उनकी शक्ति का विशेष प्रकाश है वही अवतार है मेरा यही मत है एक बात और है जो कुछ देख रहे हो यह सब वे हुए हैं जैसे बेल के बीज खोपड़ा गुदा तीनों को मिलाकर एक बेल है जिनकी नित्यता है उन्हीं की लीला भी है नृत्य को छोड़कर केवल लीला समझ में नहीं आती लीला के रहने के कारण ही लीला को छोड़ छोड़कर लोग नृत्य में जाया करते हैं जब तक अहम बुद्धि रहती है तब तक लीला के परे मनुष्य नहीं जा सकता नेति नेति करके ध्यान योग द्वारा नित्य में लोग पहुँच सकते हैं परंतु कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह सब वे ही हुए हैं जैसा मैंने कहा बेल डॉक्टर बहुत ठीक है श्री रामकृष्ण कच्छदेव निर्विकल्प समाधि में थे जब समाधि छोटी तब एक ने पूछा आप इस समय क्या देखते हैं कच्छदेव ने कहा मैं देख रहा हूं संसार मानो उनसे मिला हुआ है वे ही पूर्ण है जो कुछ देख रहा हूं सब वे ही हुए हैं इसमें से क्या छोड़ू और क्या पकड़ूँ कुछ समझ में नहीं आता बात यह है कि नित्य और लीला का दर्शन करके दास भाव में रहना चाहिए हनुमान ने साकार और निराकार दोनों का साक्षात्कार किया था इसके बाद दास भाव से भक्त के भाव से रहे थे मढ़ी स्वागत नित्य और लीला दोनों को लेना होगा जर्मनी में वेदांत के प्रवेश के समय से यूरोपीय पंडितों में भी किसी किसी का मत ऐसा ही है परंतु श्री रामकृष्ण ने तो कहा है कि संपूर्ण रूप से त्याग कामनी कांचन का त्याग हुए बिना नित्य और लीला का साक्षात्कार नहीं होता सच्चे साधक को ठीक ठीक त्यागी संपूर्ण अनासक्त होना चाहिए यहीं पर उनमें तथा हेगल जैसे यूरोपीय पंडितों में भेद है